संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व मद्राज के अनुचरों का वध कौरव सेना का पलायन भीम द्वारा इक्कीस हजार पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना संजय कहते हैं शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े उस समय राजा दुर्योधन को उन मद्रदेशी वीरों से कहा इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ न जाओ किन्तु तो उसके बारंबार मना करने पर भी वे युद्धि को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मार गए हैं और उनका प्रिय करने वाले मध्रदेशी महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं तो वे गांधी की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे उस समय अर्जुन भीम नकुल सहदेव नकुल्रौपदी के पांचों पुत्री तथा पांचाल और सोमक वहा चिल्लाकर कहने लगे अरे वह राजा युधि कहाँ है उसके सूरवीर भाई भी नहीं दिखाई देते धिष्ठ दुम्न सातकी द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्यन्द पांचाल महारथी कहाँ है इस तरह बकवास करने वाले उन मध्य राज्य के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया आज्ञा नहीं, नहीं मानी तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा भारत तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मध्य राज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे यह शपथ ली जा चुकी है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 उपेक्षा करने का समय नहीं है हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यहाँ मध्य राज की सैनिकों की रक्षा करें सपने के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाथ से पृथ्वी को कम्पायछा करता हुआ चला उस दल में मैं भी था उधर पांडवों और मद्राज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मध्य योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया तब और उनके धड़ हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा संख ध्वनि के साथ बाणों की संस्नाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े ये विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर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 वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर रथ में ही बैठकर रफू चक्कर हो गए बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे उन सबको साख होकर भागते देख विजय विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया उन वीरों के बाणों की संस्नाहट उसका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना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 और दुख भोगे आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनु श्रेष्ठ है अब वे भी भर कर अपनी ही निंदा करते हुए के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था अब अच्छी तरह जान ले की श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है उनके अस्त्रों तथा तो भुजाओं में कितना बल है इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय सातिकी भीमसेन धीठ दुम द्रौपदी के पांच पुत्र नकुल सहदेव शिखंडी तथा तो स्वयं राजा युधिठ जैसे वीर है उनकी विजय कैसे न हो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं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 यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं, तो अर्जुन मुझे लांग कर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँ कर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ावा रुक जाएगा, तब भारतीय ही सेना फिर लौट आएगी दुर्योधन का सूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ो को धीरे धीरे बढ़ाया उस समय वहा हाथी सवार घोड़सवार और रथियों का पता नहीं था केवल इक्कीस का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर लड़ गए। फिर तो हर्ष में में भरे हुए उन और पांडवों खमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर बाणों का प्रहार करने लगे उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की यद एक भीम सेन को बड़ा क्रोध हुआ वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे उन्होंने अपनी गदा से उन इक्कीसों हजार योद्धाओं को मार गिराया पैदलों की वहमरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके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 तो हमारी विजय अवश्य होगी तुम पांडवों के अपराध को तो कर ही चुके हो यदि होकर भागोगे, तो तो हम लोगों का कल्याण है जब सूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो छत्री कहला कर भी युद्ध से मुंह मोड़े संग्राम में छत्री धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परिणाम में सुख देने वाली है युद्ध के द्वारा मृत्यु को वरन करना के लिए सनातन धर्म है फल का भागी होता है अतः छत्री के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया पांडव व्यू बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे और सैनिकों को आते देख हुए क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े अर्जुन अपने विश्वविख्यात गांधी धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े नकुल सहदेव और सातिके ने शकुनी पर धावा किया इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भर आपकी सेना की ओर दौड़े